गीता तत्वचिंतन ध्यान योग की प्रणाली 275 एकांत साधना हेतु पात्रता आवश्यक एक साधक का उदाहरण तब मैं उत्तर काशी के पास गंगा जी के तीर पर एक गुफा में रह रहा था एक दिन भिक्षा लेते समय एक ब्रह्मचारी ने मुझे नमस्कार किया मैं उसे नहीं पहचानता था उस दिन पहली ही बार उसे देखा था उससे परिचय पूछा मालूम पड़ा कि वह नया आया है घर में कुछ कलह का वातावरण बना तो काशी चला गया वहाँ किसी अखाड़े में ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली और कुछ समय वहाँ बिताकर एकांत में साधना के दृष्टि से यहाँ आया है उसे उत्तर काशी आने में दूसरों से पता चला कि मैं एकांत स्थान पर ठहर कर साधना कर रहा हूँ उसने मेरे पास आने की इच्छा व्यक्त की मैंने अनुमति दी वह आया वहाँ का सुंदर एकांत वातावरण उसे बहुत भाया और उसने मुझसे पूछा कि क्या उसके लिए भी पास में रहने की व्यवस्था हो सकेगी मैंने उसे पास ही में एक खाली पड़ी गुफा दिखा दी उसे बहुत प्रसन्नता हुई और उसने कहा मैं आज ही यहाँ आ जाऊँगा मैंने एक शर्त रखी तुम खुशी से आओ पर मेरा समय जाया न करना जब भिक्षा लेने जाएंगे तब साँस साँस चल सकते हो और उसी समय जो बातचीत करनी हो कर सकते हो गुफा साफ कर ली गई और वह उसमें रहने आ गया सात आठ दिन तो उसके बड़े अच्छे बीते पर उसके बाद उसकी चंचलता बढ़ने लगी भिक्षा के लिए जाते समय उसने बताया कि उसका मन अब अत्यंत चंचल हो उठा है मन में बड़े बुरे बुरे विचार उठते हैं एकाकीपन अब चूहने लगा है जब ध्यान में मन नहीं बैठ रहा है उल्टे जब ध्यान के लिए बैठते ही मन में वासना की प्रबल आंधी उठने लगती है मन स्वाध्याय में भी नहीं बैठता मैंने उसे उत्तरकाशी जाकर एक आश्रम में रहने की सलाह दी जहाँ और भी दस बारह महात्मा रहते थे उससे कहा कि सदवृत्ति सम्पन्न साधकों के साथ रहो इससे तुम्हें सहायता मिलेगी उस समय पश्चात उसका मन नॉर्मल हो गया और उसके साधन भजन का क्रम भी ठीक चलने लगा इस घटना का उल्लेख करके हमने यह ध्वनित करने की चेष्टा की है कि जब तक हमने किसी सीमा तक अपने मन देह और इंद्रियों को नहीं जीता है तब तक एकांत और अकेलापन हमारे लिए सहायक न होकर हमारी चंचलता को बढ़ाने वाला ही सिद्ध होता है हमें आत्मा को इसी अर्थ में लेना चाहिए योगी का दूसरा विशेषण है निराशी ही इसका अर्थ निराश नहीं किया जाना चाहिए अपितु तो आशा आकांक्षा से मुक्त के अर्थ में ही इसका ग्रहण करना चाहिए प्रश्न उठता है कि जब योगी अकेला एकांत में साधना करने चला गया तो वह दुनियादारी की सब चाह मिटा ही तो गया अन्यथा अरण्य की निभृत गिरिगुफा में वह क्यों जा कर रहेगा और जब यह निश्चय व स्वानतः सुखा लेता है तब उसमें आशा रखने की क्या बात हो सकती है जो निराशी ही कहकर उसे सचेत किया गया है इसका उत्तर यह है कि उसमें सिद्धाय की ऐसी सूक्ष्म लालसा बनी रह सकती है कि साधना से उसे कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाए जिससे वह दूसरों पर अपने प्रभुत्व का विस्तार कर विस्तार कर सके हो सकता है कि वह किसी ऐसी ही सूक्ष्म चाह से परिचालित हो एकांत में साधना करने गया हो इसलिए योगी को सावधान किया जा रहा है कि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की आशा आकांक्षा न रहे और अगर रहे भी तो केवल परमात्मा से युक्त हो जाने की ही आकांक्षा रहे